हरे श्री राधे गोलवंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री दाय गौर हरी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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय श्राध हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गुलनाथ मंदिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनो यस्यासि व्यास यमलगल्वाय ममतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षक्षतमाक्षा जगद्धा नमा हृदय से प्रेरणे प्रवर्तिहबला तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीपुरपदकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीूपं साग्रजा सह गण रघुनाथान्वित सजीव साद्वैतम सवधूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पादान सह गणलता श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, श्री विशाखान्विताई निंदोत्कृवी हरिच्च मोह नृत्य मुर्वीत गायज पार्षद परी गौरचंद्रमारायण नमस्कृत्य नरम से नरोतम देवी सरस्वती व्या तथो जयंती नमः हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कृत मन मृदया तुलसी काननम यत्र का पद्म पुराण हरि पठनम ये सन्नी हरिशूर्ना भावनासार संग्रह ग्रंथ सिद्ध श्री कृष्णदास द्वारा बन्नावन के पूर्व जो आचार्य उन सबके द्वारा जो श्रीमद भागवती संहिता उनका आधार लेकर के अष्टकालीन लीला का जो स्मरण किया गया उसमें लीला का जो है उस लीला का यहाँ वर्णन कर रही है श्री किशोरी जी ने विश्वानंद ने श्री राधिका श्रीमती राधिका ने अपने हाथ से जो पाप रचना तैयार की है श्री रोहिणी जी उसे परोस रही है यशोदा जी रोहिणी जी दोनों मैया बालकों को परोस रही है दासियां सखियां श्री रोहिणी मैया को देती जा रही है श्री राधारानी एक स्थान पर बैठी हैं ऐसे कोण से जहा से श्री श्याम सुंदर का तो उनको मुख दर्शन हो रहा है परंतु और किसी को दर्शन नहीं हो रहा है इस से रसोई के, के सहारे ओट में श्री राधानंदी विराजमान है और कृष्ण वहां से दर्शन करते हुए विराजमान है सखीगण श्री दासीगण रोहिणी जी को रोहिणी जी श्री यशोदा जी को वहां पर देती जा रही है और यशोदा जितनी भी सामग्री है उसको परोस रही है यशोदा व्याख्या भी करती जा रही है कि ये सामग्री ये है इसका ये नाम है ये इसमें मत बनाई है ये इसकी बनी हुई है इसकी ये प्रक्रिया है। तो रसोई का जो सामग्री है उनका विशेष नाम उनके बनाने की विशेष प्रक्रिया उनका विशेष गुण और विशेष गुण के साथ साथ कौन ने उसका रचना की उस रचनाकार का नाम दिया सब सब चीज पूरी उसको श्री यशोराजी परोसती परोसती उसको बताती जा रही है और कहती भी जा रही है कि पहले ये चीज इस चीज की इस चीज के साथ में संगति है तो उसका जो अनुपाम है उस अनुपाम को भी साथ ही साथ में बताती जा रही है यहां तीन सौ पेज तीन श्लोक 120 पेज पर है मेरे में तीन में श्लोक जो है उसकी व्याख्या उसका आस्वादन करें व्याख्या सह भोज में सहबलई पाकस्य तत्कौशलम व्याख्या सहभोज में सहबलई पाक से तत्कौशलम स्वादकार मदनवाद त्न रत्न दमिना लोहेन भूमना च्री कृष्णाधिक दीपिका में निरूपण कर किया जा रहा है वहां का श्लोक है व्याक्षर भी सह भोजनी श्री कृष्ण के साथ में जितने भी लोग हैं वे सब बैठे हुए हैं और वे भोजन कर रहे हैं तो साथ में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनके साथ में श्री कृष्ण बैठ करके भोजन कर रहे हैं और श्री कृष्ण सखा जब बड़ाई कर रहे हैं तो एक एक की बड़ाई को सुनते भी हैं तो व्याक्षर भी सह भोज साथ में रह भूजन करने वाले व्यक्तियों के साथ में व्याख्या करने वाले सह बल बलदाऊ जी भी पास में बैठे हैं से पाक से तत्कौशलम पाप की कुशलता उसका यशोदा जी ने और भोजन करने वालों ने आस्वादन करके उसका अनुमोदन किया जैसी बड़ाई की जा रही थी वैसा सब लोग उसका अनुमोदन भी कर रहे स्वागमकार मदन वाद अपि वो जो भोजन था वो बड़ा स्वादिष्ट भोजन है और अंग भोजन जो है वो अत्यंत अत्यंत सुंदर होकर के विराजमान है तो अपि परम स्वादिष्ट जो भोजन है वो है वाणी भी उसका वर्णन कर रही है आप भी स्वाद लेते जा रहे हैं और वाणी भी उसका प्रशंसा कर रही है हृदय प्रसन्न अलम और वाणी ही नहीं कर रही है प्रशंसा हृदय से भी उसकी प्रशंसा की, की जा रही है मन मन में भी श्री कृष्ण को अच्छा लग रहा है वाणी के द्वारा प्रशंसा हो रही है हृदय के द्वारा प्रशंसा हो रही है और इंद्रिया उनके स्वादिष्ट को निरंतर दे रही है श्री कृष्ण की सबसे पहले श्री कृष्ण ने आदो पायस माश सबसे पहले खीर के ऊपर हाथ डाला है <laughs> पायस माश। सबसे पहले पायस जो है खीर उसके ऊपर आपने हाथ डाला और खीर जो है उनको आरोग्य रहे हैं आरोग रहे हैं बड़ी स्वादिष्ट है खीर और आप्यान करने वाली तो भोजन ऐसा भी होना चाहिए जो स्वादिष्ट भी हो साथ के साथ में तृप्ति भी करे तो श्री कृष्ण को मीठा पसंद है तो स्वयं मधो हैं और मीठा जो है उसके ऊपर ही सबसे पहले हाथ डाला आदो पायसम, सब आस पिंच अपर प्राचुरी पर्याप्त थोड़ी खीर खाई छोड़ते तो नहीं बन रहा है लगता तो ये रहे कि पूरा का पूरा जो डबरा है उसको अरोग तो फिर भी विचार कर रहे हैं और सारी चीजें भी तो खाली है इसलिए दो चार और खीर के लेकर के दो चार सोलता खीर के लेकर के फिर आपने किंचित अपरम प्राचुरता प्राचुर में बाद में और भी चीज खानी है इसलिए एक ही एक चीज से पेट नहीं भर लेना है व्यंजन रत्न रत्न गम्यता गमिना दमिना लोभिन यहां पर व्यंजन रत्न जो है वो व्यंजन रत्नों को श्री कृष्ण आरोपने वाले हैं व्यंजन रत्न रत्न दमिना आज भोजन के स्वाद को अच्छी तरह से कृष्ण जानने वाले हैं इसलिए आपने खीर ली फिर लोहे में अन्य भोजन जो है उनके भोजन उनके स्वाद को भी के भी लोभ से ढूंढना चेतावन पर्याप्त मात्रा में उनका स्वाद लेना है इसलिए पर्याप्त एक एक बार चख रहे हैं कभी ये कभी ये, कभी उस साहस कभी यहाँ कभी दाए कभी बाए सब चीज जो रखी है उनमें एक एक चीज लेकर के जो लेही है उनको चाट करके मैं जो भक्षे हैं उनको तोड़ करके खा करके जो चोष है उनको जरा चूस करके जो पेय है उनको जरा पी करके ऐसे सब प्रकार से चारों प्रकार के जो भोजन है भक्ष्य ले ही है चोस और पेय इन चारों प्रकार के भोजनों को भक्ष माने जिसको निगला जाए, और चाटना माने जिसको लिकिंग चाट करके जिसको पिया जाए तो वो ले ही होकर विराजमान है हो करके कुछ पेय होकर के जिनको पिया जाए वे पेय होकर के विराजमान है कुछ चरवे हैं जिनको चवाया जाता है तो उनको ऐसे सब प्रकार के जो भोजन है उनको आप एक बार देख रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं सबको थोड़ा थोड़ा लेकर के तो वितोष वशत सर्वाण सब व्यंजना मात्र मुदे अपि यथा मनोरंजना भेद अथा तंत्री मनोरंजन सर्वान् सह भुञ्ज सरसयाुंजधं न श्री शाक आदि उनको भी ले रहे हैं शाकाधिक क्रमतः शाक आदि जो है उनको भी आपने क्रमशः लिया अभी तो वशतः उनको भी कहीं अति संतोष पूर्वक शाक सब्जी उनको भी उत्तम भोजन को भी आपने किया ये नहीं केवल मीठे मीठे पे ही जुट गए ऐसा नहीं है सब चीज शाक जो हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा लेकर के सबको चाक रहे हैं शाकाधिक क्रम कहा शाक आदि उनको भी क्रमशः अभितोष वश कहा संतोष के साथ में कृष्ण ने भोजन किया सर्वाणु व्यंजनान आदन सारे व्यंजनों को एक बार चाह करके देखा ऐसा नहीं कि पातल में कोई चीज बिल्कुल छोड़ भी जाए उसको खाया ही नहीं जाए तो ये उचित नहीं है न तो सर्वाणी सद व्यंजनान आदन मातृ मुदे मैया को अपूप से आनंद हो तथा वक्त मनोरंजना पंथी मनोरंजना और उस रसोई को पकाने वाली मन रसोई को जो रसोई करने वाली है उस पाचक के भी मन को मनोरंजन करने के लिए ऐसा श्राधाणी उनके भी मन को प्रसन्न करने के लिए आप सब चीज खाते हैं और आंख मटका मटका करके बढ़िया बढ़िया ऐसा कहकर कि स्वादिष्ट है ऐसा कहकर के जो भी मुख दर्शन कर रहे हैं उसे पता लग रहा है कि तो रुचि सुंदर लग रही है ऐसे भोजन कर रहे पंत्री, पक्त्री, पक्ति माने रसोई करने वाली उसको भी मनोरंजना उसका भी मनोरंजन आनंद पूर्वक किया जा रहा है भोजन सरसिया वाचा हसन और जितने भी सखाए हैं उन सारे सखाओ के साथ में साहब सहभोजीगण जो है उनको सरस या बाचा हसन सरस बाणी के द्वारा हसाते हुए आप भोजन कर रहे हैं कह रहे हैं भूमस ए सब सब खाओ सब खाओ, कोई छोड़ना मत कोई चीज सब खा लेना ऐसे आग्रह कर रहे हैं कि भूमस ध्वन न परित सब खा लेना कोई चीज छोड़ना नहीं किमपी एकांत एकांक ऐसे कुछ छोड़ना मत ऐसे एकांक रूप से सबको आह्लादित करते हुए आप भोजन कर रहे हैं भोजन छोड़ा नहीं जाएगा सामान्य नियम यह है कि सन्यासी विरक्त वह पातल में छोड़ता नहीं है गृहस्थियों के लिए नियम यह है कि सर्वम सशेष भूंजिए आप घृत पायस वर्जित घी और खीर इनको तो पूरा सपेट करके पूरी तरह से पोछ करके गृहस्थी खा जाएगा घी नहीं छोड़े जाएगा मैया को वो खीर छोड़ने पर मैया को गाली लगती है मैया कहती ना खीर नहीं छोड़े खीर खा जा मैया को गाली लगी सो so, घृत पायस वर्जे तब घी और पायस इन दो को तो छोड़ा नहीं जाएगा और बाकी की जो चीज है वो गृहस्थी सबको सशेष्टी उनको थोड़ा थोड़ा छोड़ भी सकता है क्योंकि पीछे दास-दासी, कुत्ता, बिल्ली सब और विराजमान हैं तो उनके लिए कहीं शेष छोड़ा जाएगा परंतु जो रखते हैं वो नहीं छोड़ेंगे सबको लेते इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को किसी महा महापुरुष का ये एकादश में श्रीमदभागवत में इसका बड़ा विचार किया गया एक में, जहां वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया गया कि यदि कहीं कोई का ऐसा नियम है सन्यासी के नियमों में कि यदि उसका यह नियम है कि मैं अयाचित पदार्थ को भोजन करूंगा जो अपने आप मिल जाएगा मांगने नहीं जाऊंगा ऐसे व्यक्ति को भाग्य से जो मिला है उस दिन का भोजन उसे वो संपूर्ण खाएगा संपूर्ण ग्रहण करने यदि अयाचित वृत्ति नहीं है और पांच घरों से वो भिक्षा मांग करके लाया है तो उसमें वह कहीं कुछ भाग पंच महाभूत यज्ञ इनके लिए कहीं थोड़ा सा निकाल करके अलग कर देगा यदि गृहस्थी भी चार जगह से एकत्रित करके आजीविका से लाया है तो वो जो अन्न है उस अन्न में से वो कहीं पांच भाग या चार भाग निकाल करके अलग रख देगा मान बल वैश्वदेव उनके लिए कुछ बलिदान का भाग निकाल करके रखेगा चित्राय नमः चित्रगुप्ताय नमः यमाय नमः यमधवराय नमः सर्व हो नमः कहीं कहीं व्याहती का प्रयोग है भूस्वाहा भूस्वाह स्वस्वा भूस्वस्वा ये चार व्याहती बोलते हुए कुछ भाग वो निकाल करके रखेगा तो कहीं चार दोनों प्रकार के विधि हैं शास्त्र में दोनों विधि हैं कहीं चार और कहीं पांच भाग इनको कहीं वो निकाल करके अलग रखेगा जीव मात्र के लिए वो बल वैश्वेव के संक्षेप के रूप में जो अन्न मिला है उसको बांटेगा यदि संन्यासी कहीं स्थूल भिक्षा भी कर रहा है ऐसी स्थिति में भी वह निकाल करके कुछ भाग उसको अलग रखेगा पशु पक्षी इत्यादि के लिए कुछ भाग निकाल करके कुछ कौन अलग रख देगा तो ये आपोशांत की जो विधि है माने भोजन करने के पहले जल से जल हाथ में लेकर के और भोजन की थाली उसके चारों ओर जैसे धो रहे हैं उसको अन्न को स्वच्छ कर रहे हैं तो उसकी विधि अब यहाँ पे कन्हिया का तो अभी यज्ञोपित हुआ नहीं है ये तो बालक है इनकी तो सब लीलाई अलग है परंतु तो जो संग्रह हैं या जो जन हैं वेक्तिजन जिनको आ, कहीं अन्न भिक्षा करके या संग्रह करके जो अन्न लाई है भिक्षा करके या संग्रह करके या अर्जन करके अर, अर्जन करके तीनों प्रकार से यदि अन्न आया है तो उस अन्न में जो दोष होंगे उन दोषों का मार्जन करने के पहले करने के लिए सबसे पहले अंध को धोया जाएगा धो तो अंध को धोकर के फिर सत्यमी कहकर के प्रसिंशित कर रहा हूं भागवत निवास की भी पुरानी पद्धति ऐसी रही जब वृंदावन शो संस्थान आजकल जिसका नाम वृंदावनशो संस्थान है पहले दाऊजी का बगीचा था वहां पर सब लोग माधुकरी करके लाते चार बजे पर आए हैं सबका नियम पूरा हो गया फिर इसके बाद माधुकरी करने गए तीन चार बजे पर आए एक बड़ी पर सब जो भी लाए उनने अपनी झोली उल्टी कर दी फिर यमुना जल दे करके उसको छिड़का गया फिर जो कुछ भी आया है मिला हुआ उसको मिलकर मिल कर के चारों ओर बैठ गए हैं अलग अलग और फिर भगवत स्मरण करते हुए तो ये के के द्वारा भजन जैसा सुपुष्ट होता है ये माधुकरी के संत कह कहा करते हैं बोले वैसा स्थूल भिक्षा से भजन में मन नहीं लगता है तो माधुकरी का अंत परम परम भजन को उत्पन्न करने वाला और उस समय माधुर्य करने वाले के हृदय में समय एक भाव रहता है कि किशोरी जो मेरा पालन करने वाली विचार उसके हृदय में सहज में रहेगा इसलिए माधुर्य के जो टुकड़ा वो परम परम पावन होकर के वो भजन को प्रदान करने वाले होते हैं तो पहले भी जब तक शरीर में सामर्थ्य रहती थी तब तक अधिकांश में माधुत्री तो करते ही थे अभी भी कहीं कहीं माधुक्री आती है वो माधुत्री भी कहीं स्थूल भिक्षा में भी मिला करके फिर उसको लेने की संतों के बीच में ये भी एक शिष्टाचार है और भी शिष्टाचार होंगे वो तो ये संतगढ़ जाए तो भोजन जो है उस भोजन को सत्यन त्वर प्रशिषयामी कहकर के उसको धो करके, शास्त्र धोकर के जैसे अंग का वो शुद्ध कर लिया गया अब शुद्ध करने के बाद में क्योंकि चार जगह से बाप मांग करके लाया गया है उसमें अन्य लोगों का भी अधिकार है इसलिए यदि अयाचक वृत्ति से मिला है तब तो उसमें भाग करने की जरूरत नहीं है परंतु तो अयाचित वृत्ति से नहीं मिला है याचना करके यदि अन्न मिला है तो उस माधुपुर को भी उसमें से भी कहीं भाग किए जाएंगे भूभवस्व गुरुस्व ये कह करके उसके भाग जो है वो भाग किए जाएंगे कुछ भाग रखा जाएगा और वे कहीं पुरानी श्री बहरम देव जी के और श्री हरिव्यास भगवत रसिक जी के कई दोहे हैं कि वो अभी भी जहा कहीं भी पंगत होती है वहां पंगत होने पर ब्राह्मण पंगत में गाय मोर और कछुआ य जी में पत्तल पधराने की रीति है तो कुछ जगह अंग को पहले से पधराया जाएगा अलग अलग पत्थर पत्तल जो है वो उसको निकाल दी जाएगी गाय के लिए जो आ, आ, आ, आ, आ, और भी मैंने मोर मोरा जो है मोर उनके लिए मछलियों के लिए यमुना जी के लिए तो ये भी निकालने की पद्धति है। तो सब को संत जो जो बांट करके, फिर उस है, उनको करने की। परंतु तो यहाँ पर तो कन्हैया है यहाँ पर तो कई बा, अभी बालक है इनको तो अभी वो सारे नियम उनके लिए नहीं है इसलिए यहाँ पर तो छीना झपटी हो रही है कई कई बार आगे बढ़ना आएगा तो वहां पर तो छीना झपटी एक दूसरे की पातल से उठा उठा करके छीन करके खा रहे हैं तो ये कन्हैया आनंद पूर्वक भोजन करने के लिए बैठे तो सह भोजन सरस या बाचा हसन जितने भी सहभोजी गण हैं उनको सरस वाणी के साथ में हंसते हुए हासन भूमसध्वम और हसाते हुए भोजन कर रहे हैं हाथ तो भोजन की पद्धति चल रही थी आपूषण की शास्त्र के विधा के अनुसार फिर हाथ में जल लेकर के और फिर जल का अशन किया जाता है आपाह अशन आपोषण आपोषण किया जाता है जल का असन किया जाता है मैंने हाथ में जल लेकर के यहां पर वो अमृत के था अमृतो उपसरण अमृत का उपस्तरण माने जैसे हमने बिछोना बिछाया तो पेट में विराजमान है श्री अग्नि अग्निस्वरूप भगवान जठराग्नि के रूप में विराजमान है और यह जो कहा जाता है कि पेट पूजा कर लो ये मजाक नहीं है कोई हंसी की बात नहीं है पेट पूजा वास्तव में पूजा तो वो पेट पूजा कोई कोई मजाक में पेट पूजा नहीं कहा गया है वो वास्तव में भगवान जो उधर में विराजमान है जठराग्नि के रूप में विराजमान है उनका हवन करना ही है तो वहां पर आचमन लेकर के और एक चिल्लु जल पहले पिया इसका मतलब है कि हमने अमृत का बिस्तर बिछा दिया फिर उसके ऊपर चार प्रकार के जो अन्न है उनकी आहूति दी पेट में आहूति दी और पेट में आहूति दे करके पेट में विराजमान जो जठर में जठराग्नि रूप में भगवान विराजमान है उन जठराग्नि भगवान का हवन किया उनको भोग लगाया जब भोजन पूरा हो जाएगा भोजन पूरा होने के बाद में फिर से हाथ में आचमन लेकर के आचमन किया जाएगा और अमृता पिधान अमृत से जो कुछ भी खाया है उसको ढक दिया अमृत का पहले आसरण लगाया और फिर अमृत को ढक दिया इस तरह से भावना करते हुए जहां उदरस जठराग्नि में विराजमान जो अग्नि रूप भगवान है उनका भी भोजन करना भी यहां पर भगवत भजन ही है भोजन करना भी भगवान की आराधना का एक तरीका है फिर शेष जो है वो शेष कहीं कि नहीं अन्न को दिया जाएगा वो उसका त्याग करने का शेष जो है वो अन्न को तो उसमें रउरबे उसका मंत्र भी है रउ रे अर्थनाम उदकम पद्म अक्षयम उपतिष्ठतु के रउरम नरक में जो कहीं कोई पापी गण है और जिनको भोजन नहीं मिला है मैं ये जो अन्न जल जूठन जो बचा हुआ है उसके भी अधिकारी हैं ये उनके लिए छोड़ता इतनी तो जो वैदिक भावना है वो कितनी उदार और सारे विश्व उसके पालन करने की भावना कहीं ना कहीं उसके भीतर तो ये भोजन जो है उस भोजन के प्रारंभ और अंत उनकी भी अलग अलग विधि रही तो ये तो कहीं आए अभी तो अब जल अभी तो इन यज्ञ तो हुआ नहीं है अब तो बालक है बालक बैठे तो बालक के लिए सबने अंधो नहीं है ये तो बड़ों के लिए लिया तो शाकाधिक क्रम तो भी दोष वशता शाख इत्यादि के क्रम से संतोष प्रदान करते हुए सारे व्यंजनों को आदन थोड़ा थोड़ा करके आप खा रहे हैं ये अच्छा लगा ये अच्छा लगा पहले चखनी लेनी और चखनी लेने के बाद में फिर अपनी रुचि के अनुसार जो वस्तु प्रिय लगी है उसको ले लें मातृ मुदे भवे तथा पक् मनोरंजना मां को भी आनंद हो और रसोई करने वाले को भी आनंद हो भोजन करने वाला जब तक रसोई की बड़ाई नहीं करे तो रसोईया को आनंद ही नहीं आए बड़ाई जरूर करनी चाहिए तो इसलिए पक् मनोरंजना भोजन की बड़ाई भी करते जा रहे हैं तान सह भोजनो रसनिया वाचा आसन सारे साथी है उनको मधुर वचन से हंसते हुए देख खीर खा लेना छोड़ना मत इति एकांतम आल्हादेन ये आल्लाद कर रहे हैं स्वस्थ संस्कृत मिष्ठान प्राप्त राशोप योग्य उप जहाज़ सारी गोपियां भी अपने अपने घर से कुछ, कुछ बनता में घर से कुछ बना करके भी लाई तो जो स्व संस्कृत मिष्ठान अपने अपने हाथ से अपनी अपनी रुचि के लिए जो मिष्ठान बनाकर के लाए प्रात राशोपयोगीय जिसको प्रातकालीन भोजन में उपयोगी भी जो है ऐसे विशेष जो सामग्री लाई उस रेसिपी को भी कहीं ठाकुर जी को समर्पित कर रही है उस सामग्री को भी श्री ठाकुर जी को समर्पित कर रही हैं उबाऊ जो रस मन उनका समर्पण किया तया हु मात्र गोप्यो मुदांगिता उस समय श्री यशोदा जी बोला बुलाई बोले और का, का चीज रह गई परोस में लाओ परोसो उस समय सब गोपियों ने लाकर के वस्तु श्री यशोदा जी को दी और यशोदा जी उस समय यशोदा जी को दे रही है और यशोदा उन वस्तुओं कह रही हैं कह रही हैं कि ये चित्रा घर से बना करके लाई है ये इंदुलेखा बना करके लाई है तो जो विशेष लाई हैं उन वस्तुओं को भी ठाकुर को लाल जी को रोकाया राधे यत्नता तो एवं खंडो भव लड्डू कम श्री राधे का बड़े प्रयत्न से अपने घर से खान के सुंदर लड्डू लेकर के आई गंगाजल लड्डू जो हैं उनको लेकर के आई है माने जो अः अः गंगा के लड्डू छोटा जो नाना होता है राजगिरा का उस राजगरा के दाने को भून करके और उसका जो अः राजग्रह जो लड्डू है वो राजगराह के लड्डू उनको श्री राधिका बना करके लाए हैं गंगा के लड्डू और उन गंगाजल के लड्डू वो गंगाजल जल के लाते हैं तो गंगाजल के जो लड्डू हैं उनको श्री राधिका लाई और उनको भी परोसा है राजगराह के जो सुंदर लड्डू है उनको उनको उनको परोसा गुड़ की पाक बना करके उसमें राजगरा भुने हुए जो है भाड़ के उनको डाल करके और उनके लड्डू बना करके वो जैसे कहीं गुड़ की गुड़ और गुड़धानी के लड्डू इसी तरह से राजगरा की गुड़धानी के लड्डू उनको श्री परोसाए गंगा गंगाजल जो है वो गंगाजल इनको लाए तो गंगा जलाक्ष अर्थ रंगदेवी श्री रंगदेवी जी गंगा जल के लड्डू लेकर के आए हैं मात्रे उस समय इन्होंने भी आनंद पूर्वक उन लड्डुओं को कृपा करके समर्पित किया ये विष्ठान के जो लड्डू हैं उनको लाए और श्री रंगदेवी जी ने यशोदा जी को समय दिया राधा लाई राधा लाई है और रंगदेव जी के कहने से श्री राधिका ने अपने लड्डू श्री यशोदा जी को दिए और यशोदा जी ने कृष्ण को तान माता परोसाता बल्लाभ स्नेह तो ददव। श्री यशोदा ने उन लड्डुओं को ही विभज्य बांट कर के स्नेह पूर्वक विकीर्ण स्वर्ण बाकी पात्रेशु स्वर्ण बाक पात्र में रखकर के और पृथक पृथक छोटे छोटे लड्डू सबको जितनी भी पंक्ति है सबको परोसे सबको परोसती है सुनर्म परोसाद आप हास्यंता श्री कृष्ण घी के पके हुए अन्न को आस्वादन ले रहे हैं और सुनर्म भी परम परिहास पूर्वक ताम आप हास्यंतम सब सखाओं को आनंदित कर रहे हैं अनेक प्रकार के घी के पके घी में पके हुए जो अन्न हैं उनको तो श्री कृष्ण प्रहसपूर्वक हसे हुए हंसते हुए ले रहे हैं आलो के अंतम नैना चलेनों और नेत्रों से उस समय किनारे पर बैठी हुई रसोई के अः के सहारे छुपकर के बैठी हुई कि नंद बाबा आज कोई की दृष्टि नहीं पड़े श्याम सुंदर और प्रिया जी के तो नयन मिल रहे हैं और कोई की दृष्टि नहीं है इस कोण से श्री प्रिया बैठी हैं और उस समय अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं तो ऐसे आनंदित होते हुए श्री प्रिया देख रही हैं आलो के अंतम नयना चले न कटाक्षी के द्वारा श्री कृष्ण प्रिया के राधाननम राधिका के मुख का दर्शन कर रहे हैं और तम ददशुन मुदाल्य सखीगण इन दोनों के नयन मिलन को जान गए नयन के द्वारा जो मिलन हो रहा है उसको सखीगण पहचान गए आलो भद्र मिदम विष्टम एक चारु तक तर्जन या दर्शियंत्यम्बा भूमख्य बसेंत भाषय उसमें आलो भद्र मिदम विष्टम बेटा देख ये बड़े मीठी सुंदर सामग्री है इसको पहले खाके देख ऐसे मैया कहती जा रही हैं और मैया जब कह रही हैं तो श्री कृष्ण भी मां के आदेश के अनुसार माँ के निर्देश के अनुसार उसी सामग्री को पहले ले रही हैं ये अमुक गोपी लेकर के आई है इसको खाके देख बहुत अच्छी है ऐसे कह रहे हैं तो श्री आदुर भद्रदम विष्टम ये सबसे सुंदर है ऐसा जब कह रही है तो स्निग्धम सुचारु तत्व ये बहुत सुंदर है ऐसा तर्जिया दर्शयतिया तर्जनी से दिखाते हुए अम्बा जब बता रही हैं यशोदा तो श्री कृष्ण उनको खा रहे हैं माँ कहती जा रही हैं भूमि से बत्स बत्स आभाष है बेटा इसको खाके देख बड़े बड़ा बहुत अच्छा लगेगा उस समय खा रहे यद्यत इष्टम ज्ञात्वा ज्ञात्वा हसन ही। अब जो पदार्थ जिस सखा को ज्यादा प्रिय है श्री कृष्ण विशेष उसे से कह रहे हैं बोलो भैया मधुमंगल तू तो ये बुद्धि के लड्डू आखा जानते हैं कि इसको ये मनोहर के बुद्धि के लड्डू ज्यादा प्रिय तो यद्यपि जो भोजन सामग्री जिसकी पसंद की है कृष्ण जानते हैं हैं और कह रहे हुए कि भैया वो ये तू खा योजन स्वपात्रात्पण मुहु उस समय श्री कृष्ण अपने पात्र से भी उठा करके और उसको देते चले जा रहे अपनी थाली से उठा करके वो पदार्थ उस सखा को देते भैया ये खाइए तेरे पसंद को ऐसा कहकर आपने ये कितनी सरस्ता है कि अपने को, अपने को जो जो पदार्थ है उसको किसी सखा को भी आप इस प्रकार उदारतापूर्वक स्नेहपूर्वक भोजन कराते हुए विराजमान हो रहे हैं तो तस्मय तस्मय दबल तत्व स्वपात्र प्रक्षेपण मुहू अपने पात्र से ही उछाल उछाल करके उस सखा की पत्तन में वो भी डालते जा रहे हैं वीक्ष यत्नाम पाम अंबा मंदल अच्युतम अच्तम पटुस्तस्मिन विदेशा अवदत बटु वीक्ष यत्नाम पाम उस समय मधुमंगल मां को परोसने के लिए यत्नशील देख करके ये मंदम अस्तम अच्युतम अब भोजन करते करते श्री अच्युत जो है उनका भोजन करने की जो गति थी वो धीमी पड़ गई शुरू शुरू में तो गति तेज रही जल्दी जल्दी भोजन कर रहे थे और फिर जैसे जैसे पेट भरता गया ऐसे ऐसे भोजन करने की गति कुछ अच्छुतम श्री अच्युत को धीमी गति से भोजन करते हुए देखकर मान पेट भर जाने से कुछ भोजन की गति धीमी हो गई है उसको देखकर के मधुमंगल कह रहा है परहास तस्मिन परहास करते हुए वो मधमंगल उस समय ये तस्विन ब्रजेश बटूहू यशोदा मैया से कह रहा है बोले मैया आयम देह में सर्व मप्य सब बोले भैया मैया देख ये कन्हैया यदि नहीं खाए ना तो कन्हैया के बदले को बाट को जितना भी है ना वो मुक देती मैं खा लूंगा कन्हिया नहीं खा रहा है पर धीरे-धीरे खा रहा है तो कन्हिया के लिए जो ना वो मुझे मुझे दे मैं खा लूंगा। मुझे तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है तो ये मीठा मेरे पसंद की विशेष वस्तु है इसे विशेष रूप से मैं खाऊंगा बोले राय तो बोले नाये तो बोले रबड़ी बोले धरदे सबरी <laughs> <laughs> ये ऐसे मो, मो, हंसी भी मधमंगल करते जा रहे हैं बोले भैया जो कोई पसंद ना आया और मेरे पसंद की चीज है मोह भैया कोई रायता परोसने आया तो ना है तो बोले रबड़ी बोले धर धा सबरी ऐसे <laughs> मधमंगल हंसी करते हुए चले जा रहे तो विजय शाम अब दल बटुह कह रहे हैं मैव आलिंग पुष्तो भविता भूरी भोजना बोल भैया यदि ये कन्हैया पेट भर करके ज्यादा भोजन नहीं करे तो कोई चिंता की बात नहीं है इसके बांटे का मुझे रख दे मैं खा लूंगा और फिर कन्हैया का जब आलिंगन करूंगा तो मेरा खाया इसके पेट में पहुंच जाएगा <laughs> so, आलिंगित मेरे द्वारा आलिंगित होने पर पुष्पो भविता भूर भोजन कन्ह भी पुष्टो हो जाएगा फिर देखना मेरे समान ही ये भी खूब भोजन करने लगेगा इसकी भी भूख खुल जाएगी अभी तो ये चिकल चिकल करे नेक नेक नेक नैकनेक नैक खाए देख कैसे नेक नैकनेक खा रहे अरे आनंद है पूरा कौर लेके कर आनंद सड़पा लगा ऐसे ऐसे कहा धीरे धीरे खा रहे ऐसे मधमंगल तो सब कह रहे हैं है। मुझे भेजा मैं खा लूंगा फिर मेरे खाया हुआ मेरे पेट का इसके पेट में अपने आप पहुंच जाएगा मैं इसका आलिंगन करूंगा तो इसके पेट में पहुंच जाएगा और ये भविता भूर भोजन ये मेरे समान ही भूर भोजन करने वाला हो जाएगा ना से मंद रुचिर शक्ति घृत पक्वान भोजने मैया ये कन्हैया जो है ना ये तो मंदाग्नि है इसकी घी की चीज बढ़िया लुच लुची जो चीज हैं उनको खाने में इसकी रुचि नहीं है नेक पापड़वा अरे मेरे समान जो बढ़िया बासोधी है जो सुंदर हलवा है घी के बाय तो खाए ना है और ये का सेव को टूट लेके और चाट रहे हो तो ना से मंद रुचे शक्ति इस मंद मंद अग्नि वाले कन्हैया की भोजन करने में शक्ति नहीं है पक्वांग भोजने घी के पके हुए लुच भुरभुरे जो भोजन उनमें इसकी शक्ति है नहीं ये सुंदर डबरा तो अरुण रहा है जो सीरा है उसको तो अरु रहा है और ये का मैं सेव लेके नमकीन और बात चाट रहे इसलिए मैया ये जो है इसको हल्के हल्के लघुपात के जो व्यंजन आदि हैं वो व्यंजन आदि इनको खाने दो और तू जो लड्डू लेके आई है तू जो हलवा लेके आई है सीरा बम दे जा। खाई लूंगा फिर मैं आनंदन करूंगा बादाम को सीरा खाए के तो याकी भी जो मंद आदमी है वो समाप्त तो हो जाएगी ये भी भूर भोजन करने वाला बन जाएगा ऐसे मधुमंगल हंसी कर रहे आगे श्री मधुमंगल कह रहे हैं कि अथ कृष्ण स्वपात्रस्थम स्तंभ पक्वान अंजल हसन बोले अरे तो खाए की बड़ी लग रही है ले ऐसा कहकर के श्री कृष्ण ने आ देखिए मधुमंगल की कितनी चतराई है ठाकुर की कितनी उदारता कि आप अपने प्रसादी अंग को मधुमंगल को खिला रहे सखा को अपना प्रसाद समर्पित कर रहे हैं तो ये कहकर के अथ कृष्ण स्वपात श्री कृष्ण ने अपने थाल में स्थित पक्वानम पक् को लेकर के अंजलि में लेकर के हंसते हुए पंचे यही, पूरे एक दो तीन चार पांच मुट्ठी भर भर के पांच मुट्ठी अन्न पांच मुट्ठी जो भोजन है वो बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा वो श्री मधुमंगल को परोस दिया जूठन खाए जूठन खवाएं ये सख्ती की का एक लक्षण तो पंचशी पूरे मास पांच छह मुट्ठी भर करके आपने मधुमंगल की थाली को अपनी थाली में से अपने थाल में से मधुमंगल के थाल को भर दिया है बट भैया ले तू खाई ले फिर मोहकू दे दीजिए ऐसा कह रहे ताम कपोर स्व वाद्य बाम, बाम पार्श्व के जब मधुमंगल की थाली में सुंदर बासुदी सुंदर सीरा सुंदर अन्य जितनी भी सामग्री है वे आ गई मधुमंगल तो एकदम आनंद हो गए और उस समय अपनी बाई का आ आ ऐसा कहकर बजा बजाते हुए कूदने लगे लो मुझे तो खूब बढ़िया मिल गया कन्हैया ने अपनी पातल में से मधुमंगल की पातल में पातल में डाला और बजा बजा करके नाच रहे हैं आहा हमारे तो आनंद तो मजे आ आ गए गए आनंद ततो बाम अपनी बाई कोहनी से अपनी बाई बगल उसको पट पट पट जोर जोर जो से बजाते हुए बारियन बाम पार्श्व के बाम पार्श्व को बजाते हुए परम आनंद जो है वो प्रकट कर रहे हैं और सम्यक भूकुम आरंभ मधमंगल में मीठी मीठी जो वस्तुएं हैं उनको खाना प्रारंभ किया श्री कृष्ण प्रसाद कृष्ण उस कृष्ण को इन्होंने खाना मधमंगल ने प्रारंभ किया बटराहतम अत्यंत आनंदित होकर के मधमंगल उस समय कह रहे हैं कि बैस से पश्य भक् भैया तेने दी तेने जो सामग्री मेरी पात्र में डाली उसको ले मैं खा रहा हूं बहुत बढ़िया वास्तव में बहुत बढ़िया चीज तेने मुझे दी है ऐसा कहकर के प्रशंसा कर रहे हैं कि बैस से पश्च्य भक्खे हम देख तेने जो दी नहीं बाकू में खा रहे हूं ऐसा कहकर के मगमगल खा रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं स्नम कमल ऐसा कहकर के दो कौर तो खाई और दो कौर खा करके कह रहे हैं कि मुरातर में दही और मिल जाता तो बहुत स्वाद आता थोड़ा सा दही मुझे और दे ऐसे जब कहा प्राइणोत्ताम तदाहिरत तो। और मधुमंगल ने उस समय यशोदा मैया को दही लेने के लिए रसोई में भेजा अब दही मधुमंगल मांग रहा है तो यशोदा जी दही लेने के लिए रसोई में गई बस अब, अब तो मैया सामने है नहीं अब तो खूब मधुमंगल उठे और उठ के अपनी भोजन करते करते उठे और अपने थाल में से एक एक मुट्ठी भर के और बगल के जितने भी सखा हैं उनको भी तो कृष्ण का आधार मृत मिलना चाहिए उनको कृष्ण का आधार मिलने के लिए ले तू भी ले तुभी ले तू भी ले तुभी ले तू भी ले तुभी ले ले तू भी ले लेसा कह करके अपनी पत्तल का अपनी थाल का जितना भी अन्न था उन सारे अंग को सारे सखाओं को बांट दिया और सारे सखा श्री कृष्ण फेलाल और संप्रक्त अर्भुक्त उस महाप्रसाद प्रसाद को आनंद पूर्वक सारे सखागण भी भोजन करते हुए विराजमान ये मधमंगल की चतुराई ये गोपाप्य नृत्य तीह चपल पक्वान्धाशया कीशेषो दधल मा कृप्वा मुखास्त भोजन भाजन शनिक निक्षिप्ति भक्ष्यम निज सर्वदंबे स गर्वाय मानो बदर अब परोसने का तरीका मधुमंगल का देखा मधुमंगल तो मधुमंगल ही है बोले, अरे भैया में लग रहे हो देखो वो बंदर बैठो तुम्हारी थाली को देख रहे हो अभी आए के लूट के ले जाएगा सारे सखा बह बंदर सखान ने सखाओ ने अपने मुख को डाली के ऊपर बैठे हुए बंदर की ओर जो किया इतने में ही मधुमंगल ने अपने थाल में कृष्ण ने जो मा प्रसाद डाला था और भी जो सामग्री अपने साथ में थी उस सब को लेकर के एक एक मुट्ठी एक एक मुट्ठी जल्दी जल्दी कभी इसकी पातल में कभी उसकी पातल में कभी उसकी पतल में सबको दे दिया और अपनी पतल बिल्कुल साफ और कह रहे हैं लोग तुम तो देखते रहो बंदे मैंने तो सब साफ कर दिया तो इतनी जल्दी कैसे खाई अभी तो तेरी पातल इतनी भर रही था मैं में तुम तो बंदर देखते हो तो खा गई तो गोपात चपलान लबराशया की अरे भैयाओ देखो की शेष की बंदर उन बंदरों में मुख्य ये जो हनुमान बंदर है ये हनुमान बंदर कैसा नाच रहा है ये बंदर कैसा नाच रहा है गोपा पश्चो पश्चो ये बंदर नाच रहा है काय के लिए नाच रहा है, है कि हमको भी मीठा लड्डू मिलेगा इस आशा में ये बंदर आनंद में कैसा नाच रहा है सारे सखा दध लंपटो ये दही का लंपट है पान कृतो मुखांश दिशी। उस समय सारे सखा उस बंदर की दिशा की ओर देखने लगे बंदर के नाचने को देखने लगे और इतने में ही ने अपनी थाल में जो लगा हुआ था उसमें से एक एक मुट्ठी एक एक मुठ्ठी सबको बांट दिया सबको दे दिया है तो तेषाम भोजन भाजने धीरे से सखाओं की पत्तल में अपने थाल के अन्न को डाल करके कह रहे हैं कि निजम सर्वम भुक्त मिदम मयती लो मैंने तो अपनी पत्तल साफ कर दी तुम्हारी रह गई है चलो जल्दी जल्दी पूरा करो जल्दी जल्दी इसको खाओ ऐसा कह करके ये सब पुनर् गाये मांगो बदत अभिमान करते हुए कह रहे हैं लो मैंने अपनी पत्तल साफ कर दी है तुम भी अपने अपनी अपनी थाली साफ करो तदा गाता पत्र हस्ता मुवाच पश्यम विन द्रुतमेव सर्वम तत्पायपय भूल मै इतने में श्री यशोदा जी दही के कूड़ा को लेकर के आई दही जिसमें भरा हुआ है मधुमंगल को दही देना चाहती हैं मधुमंगल कह रहे हैं बोल मैया बड़ी देर कर ली नहीं मैंने तो बिना दही के ही सब खाई लियो देख मेरी पात्र बिल्कुल साफ है मेरी पत्थर में कुछ भी नहीं तो तथा दध पत्र पात्र हंसता जब श्री यशोदा दही के पात्र को लेकर के आई तो उवाच उस समय मधुमंगल बोले कि पश्यम बिना वो ददना। माँ मैंने मना तो इससे दही मंगाया था परंतु दही के बिना ही यहाँ पर जितना भी सामान था उस सब को मैंने खा लिया बिना दही के ही खा लिया बहुत अच्छा लगा ऐसी दही की कोई जरूरत नहीं थी मयो को सर्वम जल्दी जल्दी इतना स्वादिष्ट था मैं तो खा गया तत्पाय दापे भूर मई हम भैया आप तो थोड़ी सी खीर लिया भैया हैरान हो रही है <laughs> कभी द, दही लेकर के आए दही लेके आए तब कहे खीर ले जब खीर लेकर के आए तब कहे मठा ले आ, तब कहे रबड़ी तब कह रहे हैं जो उद्वर्त दूध है अधोता दूध वो अधा दूध ले हैरान करे मैया बड़े प्रेम से भोजन करा रही है थोड़ा सा तर ले थोड़ा सा तर ले ऐसे मैया भोजन करा रही तो कह रहे हैं तत्पाय बाइया मैया अब तो मोह खीर खावा हेमेश पात्रेशु निधाए राधे मधुमंगल के बच्चे सुनकर के उधर रसोई में बैठी हुई श्री राधा ने सोने के सुंदर डबरा में सुंदर पात्र में खीर भर करके श्री यशोदा जी को दी तो हेमेश पात्रेशु निधाए राधे नवीन रंभा दलमंद मंद मारुत जिस खीर को श्री राधिका ने नए केले के पत्ते से हवा करके ठंडा कर दिया सो कर दिया है खीर रबड़ी ये ठंडी अच्छी लगती है शाक दाल सूप ये गर्म अच्छे लगते हैं श्री रास की श्री गोर्धन लीला के प्रसंग में भी ठाकुर सब गोप गोपो से कह रहे हैं कि पानता कि खीर करियो भैया पहले रबड़ी करियो पहले और दार साथ ये करियो बाद में क्यों दार साख गर्म अच्छे लगे और खीर ठंडी अच्छी लगे सुपानता पाये साधा श्री राधिका उस समय ठंडा करके उस समय दे रही है शीति कर स्वम प्रवेश तम करे उस समय ठंडा करके श्री राधिका ने मधमंगल को और सारी सखाओं को खीर द्वारा परोस दी है रोहिणी उस समय श्री यशो राधिका ने पंखा ठंडा किया और रोहिणी जी ने श्री यशोदा को खीर दी और यशोदा ने खीर को परोस दिया है नहीं श्री राधिका ने रोहिणी जी को दिया और रोहिणी जी ने ही उस खीर को सब सखाओं को आकर के परोस दिया यशोदा परोस रही थी यशोदा के हाथ में तो अभी दही है इसलिए रोहिणी जी स्वयं आकर के उस समय परोसने लगी है आनीय आनीय गंधर्वा दत्ता श्री रोहिणी जी रोहिणी मैया बलराम माता राधिका जो जो भी वस्तु श्री रोहिणी मैया को देती जाए रोहिणी लाला करके उसको परोसती जाए आनीय आनीय गंधर्वा दत्ता ने व्यंजनानिशा गंधर्वा के द्वारा लाए गए जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों को शाकाधीन अम्ल शेषाणी शाक इत्यादि जो हैं वो उनको लाला करके दे रही हैं तेभ्यो अदात क्रमश उनको ला करके दिया अम्ल शेष मैने लौंजी इत्यादि जो है उनको भी शाक और लौंजी इन इनको भी लौंजी इत्यादि को भी ला करके दिया है खटमिटी रंभो दर तद वर्ण लागवा समिष्ट गोधूम सूर्ण रोटिका घृताभिषिकता परिवेशता पात्र निधाय सा दद दद उस समय श्री राधिका ने पहले नीचे सुंदर केले के वृक्ष पत्ते उनको बिछाया है और फिर उनके ऊपर रंभोदरत तद छदा केले के पत्ते थाल के नीचे बिछा के फिर वर्ण लाघवा आज केले के सुंदर केले के भीतर की गाभी उसके समान श्वेत रंग की बढ़िया जो रोटी है उन रोटियों को लागवा। गोधूम चूर्ण रोटिका जो अच्छी तरह से घी से तर की गई हैं घी जिनमें चिप चिपड़ा गया है ऐसी गोधूम सुचूर्ण रोटिका गोधूम की सुंदर रोटी जिनमें कहीं चुनरी नहीं पड़ी है ये रसोई करने की रोटी की विशेषता कि चल नहीं जाए आधी जल जाए और आधी काली आधी सफेद ऐसे नहीं वो जो तद वर्ण लाघवा जो केले का जो भीतर का गर्भभाग उस केले के थंबे के भीतर के गर्भभाग उसके समान सफेद रंग की रोटी जिनमें चुनरी नहीं पड़ी हुई है बड़ी सावधानी से फेर फेर करके जिनको सेका गया है एकदम फूली हुई और जिनमें चुनरी पड़ी नहीं है सुंदर सिकी हुई और घी से तल तर बतर जो रोटी है उनको श्री श्याम सुंदर को परोसा घृतावश्यता परिशाश त्या उस समय घी से सुंदर पकी हुई वो रोटी उनको रोहिणी मैया ने उस समय परवेशित परोसी है। ते निधाय दऊ और दासियों ने सखियों ने जो नई रोटी बनाई उनको अन्य अन्य पात्रों में रख करके श्री राधिका ने श्री रोहिणी मैया ने सारे सखाओं को उस समय प्रदान किया है अन्य पात्रों में भी रोटी को रख करके उस समय प्रदान किया रोटी रखने के पहले सुंदर केले का नीचे थाल के ऊपर आसरण बिछाकर के फिर उसके ऊपर रोटी रख करके दी ऐसे आनंदपूर्वक रोटी प्रदान कर रही है सुचूर्ण रोटिका पूर्वम तक्वांग मुद्दिश्यो तन्नाद कमचिया बटो सुपरिचितोक्तिर ना पुनरुक्त पूर्व पकवान उन्ना फिर इसके बाद में अन्न खाए फिर अन्न खा करके रोटी का जो है वो रोटियों को भी खाया और रोटियों को खाने के बाद में फिर बटो सुपरिहासोक्ति बटू मीठे पर्यास की उक्ति भी कर रहे हैं जहां पर पुनरुक्ति नहीं है तो अन्यत्र पुनरुक्ति दोष होगा पंत मधुमंगल के द्वारा बार बार एक ही बात का परहास में कहना यह पुनरुक्ति नहीं है और मधुमंगल ने पहले मिठाई खाई मिठाई खाने के बाद में दाल भात जो अन्न है उन अन्न को खाया को खाने के बाद में फिर से रोटी खाई रोटी खा करके और फिर से मीठा अन्न खाया तो अन्न को दो बार खाना ये पुनरुक्ति नहीं है जगत में पुनरुक्ति दोष होता है परंतु पहले भी मिठाई की परत और उसके ऊपर भी मिठाई की परत तो पेट में अंदर सुंदर परत परत जमा करके मधुमंगल सुंदर भोजन करते हुए मिठाई की पुनरुक्ति करते हुए भोजन कर रहे हैं तो मधुमंगल के लिए सुपरे सुपरिहासोक्त ना इसमें परहास करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न अत्यात पुनरुक्तता यहां पर पुनरुक्तता पुनरुक्ति का दोष नहीं होगा मधुमंगल आनंद पूर्वक पहले सुंदर रबड़ी खीर उसकी तह लगा करके फिर भोजन करके फिर उसके ऊपर पुनः रबड़ी खीर उसकी तह लगा रहे हैं ऐसे दाप दाप करके भोजन कर रहे हैं पुनरुक्त नहीं है कृष्ण सतृष्णो नई वात्रो बल कवल मातृभुक्त श्री रामा नाम मंदाशी शुभ लो अशुभ मधुमंगल कह रहे हैं बोले भैया ये कृष्ण तो कृष्ण सतृष्ण है भोजन के तय तरस है तो बहुत है भूख लगी भूख लगी हल्ला तो बहुत मजा आ रहा परंतु भोजन जब सामने आ जाए तो चगल चगल के नेक नेक खा, पेट भर के खाई नहीं तो कृष्णा सतृष्ण है कृष्ण सतृष्ण होने पर भी नई बात तो रहो ये भोजन चगल चगल करके करे पूरे अच्छी तरह से जम करके भोजन करे और बलह केवल मात्र भक्त ये दाऊ भैया बिल्कुल बेकार एक और खाए और इतने में ही पेट भर जाए ये कृष्ण ये भोजन में केवल जो सूखी पाखी जो कुरकुरी थरी भात चटर मटर जो चीज है उनको खाए जो शरीर में लगे ऐसा भोजन करे नहीं ये कृष्ण और ये बलदाव एक और खा करके डाल लेने लगे ये मंद अग्नि है मंद अग्नि है तो ये भी भोजन के मतलब का नहीं और श्री रामा नाम मंदाशी और श्री रामा जो है ये तो भैया जन्म से ही मंद अग्नि से कम भोजन करने वाला है इसकी तो खुराक है ही नहीं और सुवलो असुवलो लो जीता और ये सुवल जो है इसमें तो भोजन करने की शक्ति ही नहीं है अशु बल असु माने प्राण उनके बल से उज्जित है ये तो प्राणों के बल से उज्जित है नाम तो रख रखा है सुवल इसमें दम है नहीं बोले फिर भोजन का वास्तविक अधिकारी कौन है बोले भोजन का अधिकारी मैं ब्राह्मण हूं ंगल अपनी बढ़ाई करे है ये सारे सखा ये कन्हैया चकल चकल के खाए बल एक कौन में जाको पेट भर जाए सुबल मंद अग्नि है और ये श्री रामा और ये सुबल बल से उज्जित होकर के विराजमान है तानत्वम इन सारे मंद अग्नि सखाओं में भोजन करने की सामर्थ्य कहाँ है के तो भक्षी के भोजन में एक तांता का अभाव है भोजन में इनकी रुचि नहीं तक देता भोजन में अभी तक देता क्या है बोले भोजन में एक तांता एकाग्रता का अभाव होना यही इस भोजन रस शास्त्र की अयोग्यता है क्योंकि जहां रसशास्त्र का वर्णन किया गया वहां रसशास्त्रकारों ने कहा कि प्राक, प्राक, आ, की यस्य सदभक्ति वासना जिसके हृदय में इस जन्म की अथवा अन्य जन्मों में पहले जो भजन किया है मैं भक्ति करूं ये वासना जिसके हृदय में विराजमान है तस्य वह हृदय राजंती उसके हृदय में ही यह कृष्ण भक्ति रस रूपी स्थाई भाव विराजमान होगा और वह स्थाई भाव ही विभाव अनुभाव संचारी भाव इनके द्वारा पुष्ट होकर के रस अवस्था को प्राप्त होता है तो भैया ये रस के रसिक नहीं है इनके हृदय में तो जो रस भोजन रस की जो भावना है वो स्थाई भाव भोजन रुचि रूपी जो स्थाई भाव है वो स्थाई भाव इनमें तो बहुत कम है तनिक तनिक आया है इनका पुष्ट नहीं है मेरा भोजन रुचि भाव वह परम परम पुष्ट होकर के विराजमान सब कह रहे हैं बोले अजी रस शास्त्री जी जरा बताओ तो सही इस भोजन रस का स्थाई भाव क्या है बोले भोजन रस का स्थाई भाव है भोजन में एकतांता भोजन में रुचि वो है स्थायी भाव बोले अच्छा अब ये बताओ कि इस भोजन रस का अधिकारी कौन है मधुमंगल कह रहे हैं कि कृष्ण अधिकारी नहीं है चिगल चिगल के खाए ये बलदाऊ बोले ये भी अधिकारी नहीं है ये एक कौर में ही इसका पेट भर जाए ये श्रीदामा, रामा ये तो जन्म का मंदाशी है मंदाग्नि है ये भी इसका भोजन रस का मुख्य अधिकारी नहीं है और ये सुबल बोले नाम भले सुबल है परंतु इसमें सु असुबल का प्राणों के बल की कमी है और भोजन को पूरी तरह से ये साथ पचा नहीं पाता है तो ये सब अन जैसे जनक मीमांस कास सदा भक्ति रसाम सिंधु में रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये भक्ति रस जो है उसका अनधिकारी कौन है बोले जो स्वर्ग को चाहने की इच्छा रखने वाला है है कर्मकांडी उससे मेरे रस की रक्षा करना ये रस उनके लिए नहीं है, के लिए नहीं नहीं कर्मकांडियों के ब्रह्म में एक हो जाना चाहते हैं उनके लिए भी मैं ये भक्ति रसाम सिंधु इसकी रचना नहीं कर रहा हूं भक्ति रस का विवेचन नहीं कर रहा हूं भक्ति रस का विवेचन में किन के लिए कर रहा हूं बोले प्राकन न्याधुनिकी चाहते सदभक्ति वासना जिनमें इस जन्म और पूर्व जन्म की सदभक्ति वासना विराजमान है कहां आएगी? बोले, जो श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म वो रसस्वरूप हैं, वे रसस्वरूप होकर के गुरुदेव के माध्यम से जिसके हृदय में रद सदभक्ति वासना का बीज हृदय रूपी क्यारी में कृष्ण नाम के रूप में बीज बोएंगे उसके हृदय में गुरु दीक्षित होकर के जो विराजमान होगा उसमें ये सदभक्तिना का बीज बपन होगा फिर उसने यदि सिंचन किया हो तो इसमें फिर साधन भक्ति रूपी प्रथम अंकुर उत्पन्न होगा उस अंकुर में ही दो पत्ती उत्पन्न होंगी क्लेश अग्नि और शुभदा फिर आगे जब ये भक्ति वासना बढ़ेगी तब मोक्ष लघुताकृत सुदूर लवा ये भाव भक्ति आएगी जब और आगे बढ़ेगी तब जाकर के सान्द्रनंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न होगी जो सांद्रानंद विशेषात्मा होकर के विराजमान। तो भैया ये भोजन का ये कृष्ण बलदाऊ श्री सुबल ये सब अनाधिकारी हैं ये भोजन के नहीं भोजन का अधिकारी कौन है तो भोजन का अधिकारी तो मैं ब्राह्मण हूं जो डटके दांत करके भोजन कर रहा हूं ये तो नेक नेक चिगल छिगल करके अलग हट जा। सो जाम भक्तान इनमें भक्ति की एक तांगता भोजन की एक तांगता भक्ष्य के तानत्म भक्त नहीं भक्ष भा, माने भोजन की एकता भोजन में एकाग्रता इनमें नहीं है इन लोगों में भोजन में एकाग्रता नहीं है एकाग्रता भोजन में, एक में रुचि यही है स्थायी भाव उसके द्वारा ये रस बढ़ेगा तो केशान भक्ति के तानत्व राहित्यम अभिदग्धता इनमें तो भोजन में एक तानता एक उसकी उसका राहित्य है है, अतः ये अभिदग्ध हैं। जैसे भक्ति रस के लिए ज्ञानी और कर्मकांडी उनको अभिदग्ध अयोग्य बताया गया ऐसे ही भोजन के ये योग्य नहीं है भोजन का योग्य तो मैया मैं हूं मोतुपुरुष एत अंध अन्नम सुधानंदी अरे मैं तू जो परोस रही है ये अंध इसका क्या कहना ये तो अमृत को भी निंदित करने वाला है तो कहा तो ये अंध स्वयं लक्ष्मी के साथ जो कि लक्ष्मी ने ही स्वयं मानो बनाया है लक्ष्मी अपने हाथ से ही मानो इसको बनाई है ऐसा अंध कहा तो ये अंध तो अद्भुत है इस अन्न के स्वाद को ये कृष्ण बलराम सुवल श्रीनामा ये कोई नहीं जानते हैं यदि अयोग्य के हाथ काव्य पड़ जाए तो काव्य विफलता में काव्य विफल हो जाता है यदि भोजन उसके स्वाद को न जानने वाला भोजन न करने वाला उसके हाथ में अन्न पड़ जाए तो अन्न भी उसी प्रकार विफल हो जाता है जैसे अरसिक के हाथ में पड़ने पर काव्य अरसिक के हाथ में पड़ने पर कविता बिफल हो जाती है भले कितनी भी श्रेष्ठ कवि के द्वारा बनाई हो य गोष्ठिया तदास्वाद लोलपत्वम न वर्तते यदि भोजन करने का लोभ नहीं है यदि गोष्ठी वह काव्य को सुनने के लिए लोभ युक्त नहीं है तो चाहे कितना भी श्रेष्ठ काव्य हो वो श्रेष्ठ काव्य व्यर्थ ही हो जाएगा उस श्रेष्ठ काव्य की मेहमानी होगी तो इतनी बढ़िया रसोई कहिए रसोई बनी है इसकी योग्यता की स्थापना करने वाला मैं हूं ये साफ क्या जाने भोजन करना मैंने खा करके जरा जरा सा करके और रह जाए चतुर्वर्ग फलम मूर्ते चतुर्विधम मैया धर्मार्थ काम अर्थ ये चार जो पुरुषार्थ माने गए मुझे तो ये लग रहा है वे चार पुरुषार्थ ही भोजन में भक्ष चर्म ले पे ये चार रूप धारण करके अवतरित हो गए चार पुरुषार्थ यहाँ पर साक्षात अवतरित हो गए हैं अहम केवलो पात्रम और इन वर्ग को भोजन करने का अधिकारी कोई रसिक है तो वो मैं हूं ये कन्हैया बनैया कोई नहीं ये सब ऐसे ही हैं ये तो वाले श्री पिंडी भी बोले अरे रसिक भर अरे मध मंगल बातचीत से तेरा पेट नहीं भरेगा जितनी बात कर रहा है ये जो सामने भोजन रखा है इसको पेट में तो खा इसको पेट में डाल बातों से अपना पेट भर रहा है बातों से पेट नहीं भरेगा भोजन कर so तू पूरी तरह से पिचन्नम माने आमाशय अपने आमाशय को पूरी तरह से भर पहले अपने पेट को भर ये बातों के लड्डू खाने से काम नहीं चलेगा ये जो जो गप कलेवा कर रहा है इससे काम नहीं चलेगा गप्पों की कलेवा को छोड़ गप्पों के भोजन को छोड़ वास्तविक भोजन कर उससे पेट भरे यदे वो तो सर्वस्वम तदर्थ हम बा अरे भोजन ही तो तेरा सर्वस्व है और इसीलिए तो तू ब्राह्मण का वेश धारण करके आया है ये ब्राह्मण जो बना है हम गोपों के बीच में ब्राह्मण बनकर के जो रहा है ये ज्यादा खाने के लिए तो बना है इससे जो सामने हैं उसको खा बटुह बटू अक्ष मूर्ख बटुह अक्ष अक्षर उस समय मधुमंगल बोला अरे मूर्ख गोपस्तम कि अरे तू तो गोप है तू भोजन के रस को क्या जाने भोजन के रस को जानने वाले तो हम मैं ब्राह्मण मधुमंगल हूं तू भोजन के रस को क्या जानता है रसास्वादम स्व धर्मार्थम स्व स्वधर्मार्थम तुम लोगों के लिए तो भोजन करना केवल अपने धर्म का अपने कर्तव्य का पालन करने का एक साधन है भोजन नहीं करोगे तो कैसे चराओगे के पीछे भागना पड़ता है इसलिए कुछ भोजन कर कर लो तो अपने धर्म का, धर्म का का गोपालन रूप तुम पालन कर सकोगे और यदि भोजन नहीं करोगे जैसे तुम भोजन कर रहे हो तनिक तनिक चल चिगल करके जो खा रहे हो मैक मैक तो फिर गैयाओं को कैसे चराओगे अरे मेरे तरह से अच्छी तरह से भोजन करो तो शरीर पुष्ट तो हो पुष्ट तो होगा तो गैयाओं के पीछे दौड़ सकोगे गैयाओं को चरा सकोगे तो गैयाओं को चराने के लिए अपने धर्म का पालन करने के लिए अपने जीवन की रक्षा करने के लिए तुमको भी भोजन करना चाहिए सब कह रहे हैं भैया हम जितना हमको भोजन की जरूरत है उतना हमने भोजन कर लिया फूड फॉर लाइफ है लाइफ फॉर फूड नहीं वृंदावन बिहारी अपने धर्म की रक्षा के लिए हम भोजन कर रहे हैं भोजन के लिए जीवित नहीं रहे जीवन के लिए भोजन है भोजन के लिए जीवित रहना ये नहीं है आम विप्रो मैं तो अनुचांद ब्राह्मण हूं अनुचांद विप्र का तात्पर्य है कि जिसने सारे वेद मंत्र जिसको स्वर सहित उपस्थित तो मैं तो ब्रह्म अनुचांद्रम ब्राह्मण हूं यही मम मुखे मुझ ब्राह्मण के मुख में जो डाला जाएगा तई सर्व भगवान एव केवलम वही ब्राह्मण को भोजन कराने से ही श्री भगवान एकमात्र पसंद होते हैं भगवान के अपने वचन हैं, श्री ऋषभ देवजी अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंध में कह रहे हैं कि मैं अग्निहोत्र से वैसा प्रसन्न नहीं होता हूँ जैसे ब्राह्मण को बैठा करके उसके मुख में आहुति देने से मैं प्रसन्न होता हूँ इसलिए ब्राह्मण भोजन की बड़ी महिमा है इसलिए ब्राह्मण के मुख में जो आहूति दी जाती है उसको मैं साक्षात भोजन करता हूँ जो अग्निहोत्र की आहुति दी जाती है उसकी केवल गंध मात्र स्वीकार करता साक्षात भोजन तो ब्राह्मण के मुख में ही होता है इसलिए भैया मुझे भोजन करा ऐसा कहकर के मधुमंगल स्वयं भोजन करने के साथ ही साथ सखागणों को भी भोजन करने में इस प्रकार प्रवृत्त होते हैं जो भोजन वाला है वो सखा गणों को भी साथ साथ भोजन कराने में प्रभुत्व होता है जब कोई अल्प भोज किसी भोजन करने वाले के पास में बैठ जाए तो चोबे जी पास में बैठे हुए बोले देखो जी तुम हमारे बगल में तो बैठे हो तो तो ध्यान रखियो। जब कोई परोसने वाला आए तो तुमको एक काम करना है तुम खाओ मत खाओ तुम तो जितना खाओगे उतना खाओगे तुम खाओ चाहे मत खाओ परंतु तुम परोसने वाले से कहना दो हाथ इधर <laughs> तो जब भी कोई परोसने वाला आए उससे तो परोसने के पहले दो हाथ इधर दो हाथ इधर बोले हम तो मांगेंगे नहीं अब दो हाथ इधर और वहां पर रसगुल्ला परोसे जा रहे तो रसगुल्ला रसगुल्ला परोसने वाला जो है वो बाल्टी में जो हाथ डाले हाथ में जितने रसगुल्ला आए उतने पातल में रखे फिर एक हाथ डाले फिर रखे वो आगे बढ़े और चौबीजी भोजन कर रहे हैं खटाखट जैसे चना, बेर खा रहे हैं ऐसे गट गट जलाल लगाने का काम ही नहीं मुंह में गया हो गप मुँह में गया हो गप, गप आनंद पूर्वक और जब दोबारा आए तो बगल वाला तो पहले ही खा करके दो चार लड्डू खा करके वो दो चार रसगुल्ले खा करके उसका पेट भर गया उसका काम यही के दो हाथ इधर <laughs> तो यहाँ पर मधमंगल जो है वो मधमंगल की भी यही दशा है मधमंगल कह रहे भैया तुम भी खाओ और दो हाथ इधर भी करवाओ बोलो वृंदावन बेहरी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय निताय गौर हरि जय